ג'ו אפניה קליאנקי אליה דרמקה פעלן נהי קרתה ושכי סמאן מורקקון יהיה יהדיש סבדישו מאוקטמאיה בהות פוניה ספרניקה ג'נמא בארט ורשמי הותהיה יסדישמי ג'נמא פאקר ג'ו אפניה קליאנקי אליה פוניה קרתה ואי בודימאנה ג'סניה סניה נהי קייה וסניה פניה עטמקי סעתה בנצנקי ג'בתקיה שריר סוסתה तब तक जो कुछ पुन्य बन सके वह कर लेना चाहिए बाद में कुछ भी नहीं हो सकता दिन रात के बहाने नित्य आयू के ही अन्ष खंडित हो रहे हैं फिर भी मनुष्यों को बोध नहीं होता कि एक दिन मृत्यू आ पहुंचेगी यह तो किसी को भी निश्य नहीं है कि किस यह है जानते हुए कि एक दिन इन सभी सामग्रियों को छोड़कर अकेले चले जाएंगे फिर अपने हाथ से ही अपनी संपती सत्पात्रों को क्यों नहीं बाट देते मनुश्य के लिए दान ही पात्य अर्थात रास्ते के लिए भोजन है जो दान करते हैं वे सुक पूर्वक इन सब बातों को विचार कर पुन्य ही करना चाहिए पापों से सदा बचना चाहिए नरग की प्राप्ति होती है जो सत्पुरुष सर्व आत्मा भाव से श्री सदा शिब की शरण में जाते हैं बेपद्म पत्र परिस्थित जल की तरह पापों से लिप्त नहीं हो तथा सभी प्रकार के पापों से निरंतर बचना चाहिए व्रतो उपवास की महिमा में शकट व्रत की कथा मगवान स्री कृष्ण बोले महाराज मैंने जो भीषण नरकों का विस्तार से वर्मन किया है उन्हें व्रत उपवास रूपी नूका से मनुष्य पार कर सकता है � जिससे पश्याताप ना करना पड़े और यह जन्म भी बियर्थ ना जाए केवं फिर जन्म भी ना लेना पड़े जिस मनुष्य की कीर्ती दान वृत उपवास आदी की परंपरा बनी है वह परलोक में उन्ही कर्मों के द्वारा सुख भूगता है वृत तथा स्वधाय ना इसके विप्रीत वृत स्वधाय करने वाले पुरुष सदा सुखी होते हैं इसलिए वृत स्वधाय अवश्य करने चाहिए राजन यहां एक प्राचिन एतिहास का वर्नन करता हूँ योग को सिद्ध किया हुआ एक सिद्ध अति भयन कर विक्रित रूप धारण कर प पिंगल नेत्र चप्ते कान फटा मुख लंबा पेट तेड़े पैर और संपूरण अंग कुरूप थे उसे मूझला लिक नाम के एक ब्रहामन ने देखा और उससे पूछा कि आप स्वर्ग से कब आए और किस प्रियोजन से यहां आपका आगमन हुआ क्या आपने देवताओं अब आप स्वर्ग में जाएं तो रंभा से कहें कि अवन्ती पुरी का निवासी ब्रहमण तुम्हारा फुशल पूछता है। ब्रहमण का वचन सुनकर सिद्ध ने चकित हो पूछा कि ब्रहमण तुमने मुझे कैसे पहचाना। तब ब्रहमण ने कहा कि महाराज पुरू इसी से मैंने अनुमान किया कि इतना रूप गुप्द कि ये कोई स्वर्ग के निवासी सिद्ध ही है ब्रहमण का वचन सुनते ही वह सिद्ध वहां से अंतर ध्यान हो गया और कई दिनों के बाद कुनो ब्रहमण के समिप आया और कहने लगा ब्रहमण हम स्वर्ग में � परंतु यह कहा कि मैं פרנטו רמבה נהיה כה קימה אוס ברמונקו נהי ג'אנטי יאהתו שכה נעם ג'אנטי ג'ון אלמלווידה אורוש דאנטפו יגי עתו ועברות עדיסי יוקטוהותה אוס כה נעם צור בברמה צ'יר קלטג סתיר רהתה רמבה כה סידקי מוקסי יהוה צ'נס ונקר רמוניה כה कि हम शकट व्रत को नियम से करते हैं आप रंबा से कह दीजिए यह सुनते ही सिद्ध फिर अंतरध्यान हो गया और स्वर्ग में जाकर उसने रंबा से भ्रहमण का संदेश कहा और जब उसने उसके गुण वर्नन किये तव रंबा प्रसंद होकर कहने लगी सिद्ध महाकाल मै� संभाशन से कप्त्र निवास से और उपकार करने से मनुष्यों का परस परसने होता है सिद्ध से इतना कहकर रंभाइंद्र के समीप गई और ब्रामण के वृत आदी करने तथा अपने उपर अनुरुक्त होने का वर्नन किया इंद्र ने वीप्रसन हो रंबा से पूच कर उस उत्तम ब्रामन को वस्तरा भूशड आदी से अलंक वित कर दिव्य विमान में वैठा कर स्वर्ग में बुलाया और वहां सतकार पूर्वक स्वर्ग के दिव्य भोगों को उसे प्रदान किया ब्रामन चीर काल तक वहां दिव् भोग पुरुष के लिए राजलक्षमी व्यकुंट लोक मनोवांचित फल आदी दुरलब रदार्थ भी जगत में सुलब हैं इसलिए सदा सब्क परायन पुरुष को वृत में सलग्न रहना चाहिए तिल वृत के महत्मे में चित्रलेखा का चरित्र सनवस्सर प्रतिपदा का कृत् सोम अगनी तथा सूर्य आधी देवताओं के वृत शास्त्रों में नर्दिष्ट है उन वृतों का वर्णन आप प्रतिपदा आधी क्रम से करें जिस देवता की जो तिथी है तथा जिस तिथी में जो कर्तव्य है उसे आप पूरी तरह बतलाएं भगवान स्री कृष्ण उसे दिन इस्त्री अत्वा पुरुष नदी तलाब या घर पर इस्नान कर देवता और पित्रों का तरपण करें फिर घर आकर आटे की पुरुषाकार सनवस्र की मूर्ती बनाकर चंदन पुष्प दूप दीप नई व्यध्य आदी चारों से उसकी पूजा करें रितु त� और यह मंत्र पढ़कर वस्त्र से प्रतिमा को वेश्टित करें तदंतर फल पुष्प मोदक आदी नई व्यद्य चड़ा कर हात जोड कर प्राधना करें भगवन आपके अनुग्रे से मेरा वर्ष सुक पूर्वग व्यतीत हो यह कहकर यथा शक्ष्टी भ्रहमण को दक्षिन इस प्रकार हिस्त्रिया पुरुष इस, इस वृत के प्रभाव से पुत्तम फल प्राप्त करते हैं भूत प्रेत पिशाच ग्रह डाकनी और शत्रू उसके मस्तग में तिलक देखते ही भाग खड़े होते हैं इस संबंध में मैं कितियास कहता हूं पूर्वकाल में शंत्रुंजय उसी ने सर्व प्रथम ब्रामणों से संकल पूर्वक इस व्रत को ग्रहन किया था। इसके प्रभाव से बहुत अवस्था बीतने पर उनको एक पुत्र हुआ। उसके जन्म से उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। वहरानी सदा सन्वस्र व्रत किया करती और नित्य והאוסקי תלכו דקר פרה בוטסה הוג'תה. כוס סמי כבד רדק פרום מתחתי נאמר דלה. אר אונקה בלכ וסיר כי פירסי מרגיה. תברני עטישו כה כולוי דרמראג' ככין כר ימדות ונלנקי ליאי. אונ הונדכה. כתלכ לגאי תטרלכה רעני סמי פמי בית איה. תלכו דק תהי ואולתל אורתגי. ימודותו כצלג'אנר פראג'ה פניה פוטר קיסת סוסת הוגיה אור פור וכרמה נוסר שובה בוגו כאופה בוגו קרניה לגה מהראג' איסת פרמותם ברת כא פור וקלמא בהוואנשן קרניה מוגי וכדי שקיעת האור המניה איפו סונאיה יאהתילק ורת סמסת דוכו כהרניבה לה व्रत को जो भक्ति पूर्वक करता है वह चीर काल परियंत संसार का सुख भोग कर अंत में भ्रम लोग को प्राप्त होता है।